J'ai année de का Hello yes. yes. तो जिस दिन भी वैष्णव का आविर्भाव आविर्भाव का मतलब है प्राकट्य उस दिन वो वैष्णव इस बौतिक जगत में आते हैं भगवत करुणा का विस्तार करने के लिए या करुणा का वितरण करने के लिए तो हम थोड़े समय के लिए इन आचार्यों का डिस्कशन करते हैं अपने शुद्धि के लिए क्योंकि भगवान इतने अधिक प्रसन्नता अनुभव नहीं करते जब हम उनका गुणगान करते हैं लेकिन उससे भी अधिक कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों का गुणगान करता है भगवान बहुत अधिक आनंद या आल्लाद अनुभव करते हैं क्योंकि भगवद गीता में कृष्ण दशम अध्याय में वर्णन करते हैं अपने विभूतियों का कि मैं ये हो मैं वो हो हाँ। जो भी भौतिक संसार की जो भी टॉप मोस्ट वस्तु है भगवान कहते हैं ये मेरी विभूति है तो लेकिन भगवान ने बहुत सारे विभूतियों का वर्णन किया है लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ विभूति टॉप मोस्ट सर्वोच्च विभूति कोई है तो भगवान कहते मेरा भक्त क्या है सर्वोच्च विभूति मेरा भक्त है और इसलिए भगवान ने गीता के सार में किसी और चीज की ज्यादा चर्चा न करते हुए दशम अध्याय के चार श्लोकों में वहा अपने भक्त की चर्चा की है मित्ता मदगत प्राणा चित्त चित्त में चित्र होता है होता है कि ने? तो भगवान के भक्त के हृदय में चित्त में किसका चित्र होता है भगवान का होता है हम हनुमान जी के बारे में सुनते हैं जब हनुमान जी राम राम रावण का वध करने के बाद राम आदि के साथ पूरी वानर सेना पुष्पक विमान में बैठ के लटकते हुए कहा पहुंचे थे अयोध्या में तो भगवान राम ने कहा इन लोगों ने तो बहुत सेवा की है सेवा के बाद मेवा होना चाहिए भोजन भोजन खिलाया जाए, तो तो हनुमान कहा कि इनको भोजन खिलाओ, तो सब नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, और उसमें चने का सब्जी भी बनाया था अभी ये बंदरों को क्या पता चना कैसे खाया जाता है तो वो क्या करते थे चना कैसे खाया जाए तो भगवान राम हनुमान जी के साथ उस में में गए तो बंदर पहले तो तो उनको डिफिकल्ट हो रहा था तो क्या करते चने को छोले ना ऊपर उड़ा देते और ऐसे अद्भुत है हाँ। तो, तो सबको गिफ्ट दिया जा रहा था तो सीता देवी ने जब हनुमान जी को गिफ्ट दिया बहुत मूल्यवान हार प्रदान किया कि हार रखिए तो हनुमान जी ने क्या किया उसको तोड़ना शुरू किया अपने दाता से अभी सीता देवी ने देखा कि इतनी मूल्यवान वस्तु में इसको दे रही तो, okay, सोचा कि बंदर तो क्या जाने वती हाँ। को बंदर क्या जाने जो भी आए मुंह में डालो तोड़ के फेंक दो तो तोड़ रहे थे तो सीता देवी ने कहा कि क्या ढूंढ रहे हो क्यों क्यों तोड़ रहे हो क्या ढूंढ रहे, रहे हो उसके अंदर मैं ढूंढ रहा हूं कि इसमें कौन है क्या भगवान राम है या नहीं है है तो फिर वह तो वस्तु तो मेरे लिए उचित है और इसमें भगवान राम नहीं है तो वो वस्तु तो मेरे लिए अनुचित है उन्होंने तो कहा क्या तुम्हारे अंदर है उन्होंने तो कहा हाँ। तो उन्होंने कहा दिखाया अपने चित्त में दिखाया इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते मद चित्ता मदगत प्राणा मेरे भक्त के हृदय में सदैव मैं निवास करता हूँ उसके चित्र में भरा होता हूँ तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे जो सर्वश्रेष्ठ विभूति है वो मेरे भक्त है इसलिए पृथ्वी में पृथ्वी देवी भी अपने आप को बहुत अधिक आनंदित विभूषित महसूस करती है जब भगवान के भक्त पृथ्वी पर विचरण करते हैं आसुर जब चलते तो पृथ्वी भार महसूस करती है है कि नहीं हाँ लेकिन भक्त चलते तो पृथ्वी को लगता है कि उनके चरण कमलों से पुष्पों की वर्षा हो रही है इस प्रकार से उसको महसूस होता है भार महसूस नहीं होता भार हरण करने के लिए पृथ्वी देवी भगवान को अप्रोच करने के लिए जाती है हाँ ठाकुर वैष्णव अवनीर सुसंपद नरोत्तम ठाकुर एक गीत में कहते हैं कि जो वैष्णव ठाकुर हैं, वैष्णव भक्तगण हैं, वो पृथ्वी की संपदा जब वैष्णव पृथ्वी से अप्रकट हो जाते हैं तो सबसे अधिक दुख पृथ्वी को होता है कि एक हीरा, मोती मुझसे क्या हो गया है अलग हो गया है पृथ्वी को बहुत दुख होता है तो इसी प्रकार से ये जो महान महान वैष्णव हुए हैं उनके बारे में सुनना उनकी चर्चा करना उनका स्मरण करना उनसे कृपा की याचना करना हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, है। हाँ। क्योंकि ये सब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। गौराग संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाय ब्रजेंद्र शुद्ध पांश तो जो व्यक्ति गौरांग महाप्रभु के भक्तों को नित्य सिद्ध के रूप में स्वीकार करता है कि ये ये भगवान के अनन्य पार्षद हैं तो ये केवल जानने से इस से इस चीज को स्वीकार करने व्यक्ति योग्य बन जाता है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के चरणों में जाने की केवल इतना समझते व्यक्ति कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त सर्व नहीं है चैतन्य महाप्रभु के भक्त हाँ, उनके निजी पार्षद है वो अपने कर्म फलों को भोगने के लिए जगत में नहीं आए वो भगवान की आज्ञा का और उनके महिमा का प्रचार करने के लिए हाँ। आए हैं जिस प्रकार से गीता में कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मैं दिव्य मेरा जन्म मेरे कार्य कार्यकलाप दिव्य है वो श्लोक केवल भगवान को ही नहीं लागू होता बल्कि भगवान के भक्तों को ही लागू होता है जन्म कर्म शन दिव्य हो तो भगवान के भक्तों के कार्य कार्यकला दिव्य है इसलिए प्रभुपाल लीलामृत है।, है कि नहीं प्रभुपाद कृष्ण तो भगवान के भक्त महिमा क्यों है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण को ही बनाया है बनाया है तो ऐसे चार पांच वैष्णव हैं महान उनका थोड़े थोड़े समय के लिए हम चर्चा करते हैं, बल्कि उनके बारे में और कई ग्रतों, ग्रतों में कई हमें बहुत वर्णन मिलता है पढ़ने को सुनने को सुनने तो हम पांच पांच मिनट के लिए सब आचार्य उनका वर्णन करेंगे सबसे पहले है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सतारह में प्रकट हुए थे बंगाल में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में देवग्राम नाम के गांव में उनके पिता का नाम था श्री रामनारायण चक्रवर्ती तो उन्होंने देवग्राम में अपनी स्कूल की थोड़ी पढ़ाई की और वहां से सईदाबाद नाम का एक स्थान है वहां जाकर वो निवास करने लगे और नरोत्तम दास ठाकुर की परंपरा में राधा रमन चक्रवर्ती नाम के जो एक महान वैष्णव है उनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी और फिर आगे चलकर वहां ही निवास करते करते उन्होंने श्री कृष्ण चरण जी हैं एक वैष्णव थे जिनसे उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा सीखा जाना तो उसी स्थान में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके माता पिता ने बचपन में ही विवाह कर दिया था लेकिन उनका वैवाहिक जीवन में श्री संघ आदि में रंच मात्र भी अनुराग नहीं था इतनी विरक्ति थी वो कभी रहे नहीं अपने पत्नी के साथ और वहां उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की हम जब वो थोड़े से यंग होने लगे, तो वो सदैव लालाय रहते थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनना और श्रीमद आदि का अध्ययन करना विशेष रूप से तो उन्होंने वहां ही भक्ति रसाम सिंधु बिंदु फिर बृहद भागवतामृत कना उज्वल नीलमणि किरण ऐसे कई ग्रंथ लिख दिए और वहां रहने की इच्छा नहीं थी उनको सदैव एक ही आकांक्षा रहते थे कि कब मैं वृंदावन जाऊंगा कब मैं वृंदावन जाऊंगा जैसे प्रभुपाल जब छोटे से बच्चे थे कलकत्ता में रेलवे स्टेशन जाते थे देखते थे कौन सी ट्रेंड जगन्नाथपुरी जा रही है कौन सी ट्रेंड वृंदावन जा रही है तो कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनका जो हृदय है सदैव धाम के प्रति क्या होता है दौड़ता है बल्कि उनका धाम है, क्योंकि उसमें कौन निवास करते हैं? कृष्ण सदैव निवास करते हैं तो ऐसे कितना अधिक वैराग्य कि उनके जीवन में था हाँ तो वो वृंदावन चले आए उनके गुरु जी भी वृंदावन में थे अध्यात्मिक गुरु राधारमन चक्रवर्ती तो उन्होंने एक दिन कहा कि तुम तो शादी शुदा हो बचपन में ही शादी होती जाओ अपने पत्नी के साथ रहो अभी गुरु का आज्ञा है तो गए गए पहुंचे शाम हो गई पत्नी थी वहां शाम को उसके साथ बैठे श्रीमद् भागवतम को खोलकर सुबह होने तक उसको श्रीमद् भागवतम ही सुना रहे थे सुबह उठी बैग पकड़ा और सीधा वृंदावन चले आए जिरो अनुर अपने गृहस्थ जीवन में इतना तीव्र अनुराग के तो ऐसे विश्वनाथ करन, विश्वनाथ चक्रवर्ती का का नाम क्यों है क्योंकि सारे विश्व के लोगों को जिन्होंने भक्ति की और आकृष्ट किया और चक्रवर्ती का मतलब है जैसे जल के अंदर चक्र बन जाता है ना वर्ल फूल कहते हैं इसको हाँ उसमें डूब जाओगे तो वैसे ही जो सदैव कृष्ण कि नाम रोग वोन लीला प्रदर्शना चक्र वर्ती तत्वात चक्र चक्रवर्त्याख्य भवत इसलिए उनको चक्रवर्ती कहा गया है तो ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो श्रीमद्भागवतम है उसके ऊपर टीका लिखी है और वो बहुत फेमस टीका है जिसका नाम है सारार्थ दर्शनी टीका तो शीला प्रभुपाद ने जब श्रीमद भागवतम की अपना जो तात्पर्य है वो प्रेजेंट किया तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका को उद्धृत किया और प्रकट किया तो इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो महान आचार्य हैं आगे चलकर उनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था बलदेव विद्याभूषण तो बलदेव विद्याभूषण को ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जयपुर भेजा था क्योंकि वहाँ के जो रामानंदी संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने कहा कि ये जो गौड़िया संप्रदाय है ये अधिकृत नहीं है अनाधिकृत है क्यों क्योंकि इनके पास वेदांत सूत्र पर अपनी टीका नहीं है वेदांत सूत्र पर अपनी अपना भाष्य नहीं है तो फिर आगे चलकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने शिष्य क्योंकि वो बहुत अधिक वृद्ध हो गए थे और अपने अंतिम समय में वो राधाकोण्ड में या वृंदावन में निवास करते थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और हम जानते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो योगदान है विशेष रूप से उन्होंने कई सारे स्रोत आदि की रचना की है और कई ग्रंथ लिखे हैं कई राष्ट्रकम लिखे हैं इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का वर्णन हमें शास्त्रों में जानने को मिलता है श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तो अगले आचार्य हैं पुनरिक विद्यानिधि तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो उस समय वो नवदीप में निवास करते थे और उन्होंने गया में दीक्षा प्राप्त की ईश्वरपुरी के द्वारा और जब वो वापस आए तो वापस आने के बाद उन्होंने नवदीप मायापुर में बहुत अधिक नाम संकीर्तन को शुरू किया चैतन्य महाप्रभु सदैव कृष्ण प्रेम में कृष्ण के विरह में पागल रहा करते थे नवदीप में कभी कभी जब वैष्णवगण कीर्तन करते थे तो कीर्तन के बीच में वो चिल्लाया करते थे पुण्य ओहे आ, मोरे बाप रे बे कभी तोमा देखी वो अरे रे बा पर कहते हैं महाप्रभु कहते हैं कि हे पुंडरिक आप मेरे बाप हो आप मेरे पिता हो आप मेरे बंधु हो कब वो समय आएगा जब मैं आपको देखूंगा अभी चैतन्य महाप्रभु नवदीप में है कीर्तन में इस प्रकार से एक भक्त का नाम लेकर लेते हुए चिल्लाते पुंडरिक जिनका नाम था पुंडरिक विद्यानिधि और वो कहते थे कि ओ मेरे बाप बल्कि किसी को पता नहीं था ये पुंडरिक विद्यानिधि के बारे में ज्यादा और वो उनको बाप कहते थे तो सब सब भक्त आश्चर्य करते थे कि ये पुंडरिक विद्यानिधि को चैतन्य महाप्रभा अपना बाप कह के क्यों पुकारते उनके बाप तो जगन्नाथ मिश्र है माता तो कौन है सची माता है तो लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये जो पुंडरिक विद्या निधि है वो कृष्ण लीला में कौन है वृक्ष बानु है कुंडली काक्षम विद्यानिधि महाशय कि जो श्रीमती राधिका के जो पिता हैं वृषभानु महाराज वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में नवदीप नवदीप मंडल में पुंडरिक विद्यानिधि के रूप में प्रकट होते हैं और चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में हैं इसलिए उनको क्या कहते हैं वो बाप कहते हैं पिता कहते हैं और वो कहते हैं कि कब वो समय आएगा मैं उनके साथ रहूंगा उनको देखूंगा तो कुछ समय के बाद ये जो पुंडरिक विद्यानिधि है ये बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे धन मतलब बहुत अधिक मात्रा में इनके पास ऐश्वर्य था धन आदि था और ये कृष्ण के इतने शुद्ध भक्त थे महान भक्त थे लेकिन रहते थे कैसे एक विषयी व्यक्ति के समान बहुत हाई क्लास कपड़े पहनते थे सदैव पान तंबुल से उनका मुंह लाल रहता था और सब कुछ मतलब जो ऐश्वर्य जो भोगी व्यक्ति के पास है उससे भी बढ़कर इनके पास ऐश्वर्य होता था और उसमें लगे रहते थे बाहरी रूप से लगता था जो भी उनको देखेगा वो यही गलत समझ रखेगा कि ये तो क्या है एक भोगी व्यक्ति है हाँ भक्त के वेश में भक्त के रूप में कोई समझता ही नहीं था उनको और इतना ही नहीं बहुत सारे सेवक उनको हुआ करते थे तो एक दिन जब ये नवद्वीप में आए तो उनके वो अपने घर में थे तो गदाधर पंडित और मुकुंद हा? मुकुंद दत्त इन्होंने क्या सोचा कि हम चलते हैं पुंडरिक विद्यानिधि से मिलने के लिए तो गदाधर पंडित गए उनके साथ मुकुंद के साथ मुकुंद जो बहुत कीर्तन करने में गाने में एक्सपर्ट थे चैतन्य महाप्रभु उनकी कीर्तन में सदैव नृत्य करते थे महाप्रभु सदैव कहा करते थे मुकुंद गाओ तो मुकुंद गाया करते थे तो जब ये गए पुंडरिक विद्यानिधि के घर में तो वहाँ इन्होंने क्या देखा कि पुंडरिक विद्यानिधि एक पलग में लेटे हुए हैं जैसे सोफा होता है ना बड़ा हाई क्लास लंबा चौड़ा और वहां जो सेवक गण है कोई पंखा उनको मां कर रहा है कोई चरणों को मसाज कर रहा है तेल लगा के तांबुल खा रहे हैं और जो तांबुल का थूकने वाला है वो पास ही है बीच बीच में थूक देते थे और बड़ा ऐश्वर्य सिल्क कपड़े पहने हुए हैं सब राहान ना एक भोगी व्यक्ति की तरह अभी मुकुंद तो जानते थे कि ये कृष्ण के महान भक्त हैं लेकिन जो गदाधर पंडित हैं उनको इतनी जानकारी नहीं थी गदाधर पंडित ने बाह रूप से देखा मैंने तो इनके बारे में इतना कुछ सुना था ये बहुत अच्छे भक्त है ये है वो है लेकिन अभी और वो आए थे दर्शन की लालसा से दर्शन पवित्र कर यही तो गुण भक्त का दर्शन करने से हम पवित्रता अनुभव करते हैं अभी गदाधर पंडित ने कहा मैं तो पवित्र तो नहीं हुआ लेकिन आप पवित्रता महसूस कर रहा हो हाँ ये भक्त तो लगता नहीं है ये भोगी लगता है फिर गदाधर पंडित कि मन में ये विचार आ ही रहे थे अपराध की भावना बढ़ रही थी एक एक कार्यकलापों को देखकर अपने मन में एक एक कल्पना वो बनाए जा रहे थे अच्छा तामुल खाता है सिल्की कपड़े पहने हैं हाँ माता उनको फैन कर रही है मसाज हो रहा है बहुत सारी चीजें और घर के साथ सामान बहुत महंगी महंगी वस्तुएं हैं तो फिर मुकुंद ने देखा कि मेरे साथ जो भक्त आया है वो उसका मनोभाव उचित नहीं है अपराध की भावना इसके दिमाग में चल रही है तो वहां फिर जो गदाधर पंडित थे उन्होंने एक श्लोक गाया इससे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो उन्नत भक्त है हाँ वो रक्षा करते हैं है कि नहीं हमारे अहो उचिताम शरणं तो मुकुंद ने ये श्लोक गाया अहो बम देखो ये जो बकीयम बकासुर बक और बकी बकासुर की बहन कौन है बकी पुतना इसका नाम है तो उन्होंने कहा जो ये बकी है पूतना है आपने स्तनों में विष लगाकर आए थे हाँ जो भगवान को मारना चाह रहे थे लेकिन आकर भगवान ने उसका स्तन पान किया दूध को भी पिया हाँ और साथ साथ विष को भी पिया और उसके प्राणों को भी पी लिया मतलब जो मारने के लिए आए भगवान ने उसको माँ का स्थान दिया गोलो वृंदावन में तो इनसे कम हुआ दयालु ऐसा दयालु कौन है इस संसार में इनके ही शरण ग्रहण करने चाहिए कृष्ण जो इतने दया दयालु हैं तो ऐसा जब श्लोक बोला गया तो ये जो पुंडरिक पान खा रहे थे पंखा उनको हो रहा था फैन किए जा रहे थे मसाज हो रही थी अपने सोफा सेट से नीचे गिरते हुए रोने लगे कोथाए कृष्ण को कृष्ण कृष्ण कहा है कृष्ण कहा है हाँ कृष्ण हा, के विरह की भावना प्रकट करने लगे और उनके शरीर में जो अष्ट भाव है, जो भाव है भगवत प्रेम के जो जो लक्षण हैं वो प्रकट होने लगे तो पुंडरिक उनके शरीर में ये सारे दिव्य लक्षण प्रकट हुए तो गदाधर पंडित हाँ अपने सर में हाथ लगा के सोचते कि मैंने इस वैष्णव के प्रति कितना बड़ा अपराध किया है और उन्होंने देखा कि वास्तव में इसलिए ठाकुर ने कहा वैष्णव कर लिया अभी क्या करना चाहिए गदाधर पंडित ने कहा चैतन्य महाप्रभु को मेरे गुरुदेव ने जो मुझे गायत्री मंत्र दिया था या जो भी मंत्र दिया था मैं भूल गया हूं क्या मैं दूसरा दीक्षा ले सकता हूँ महाप्रभु ने कहा ले लो चैतन्य महापु का आप दीक्षा ग्रहण करो तो गदाधर पंडित आपने इस अपराध से मुक्त होने के लिए जो पुंडरिक विद्यानिधि उनके पास जाते हैं और पुंडरिक विद्यानिधि से दीक्षा ग्रहण करते हैं इस अपराध से मुक्त होने के लिए तो आगे चलकर ये जो पुंडरिक विद्यानिधि है ये बंगाल से जगन्नाथपुरी जाकर निवास करने लगे और उनके एक मित्र थे जिनका नाम था स्वरूप दामोदर ामोदर महाप्रभु के सेक्रेटरी थे चैतन्य महाप्रभु और रामानवल इन दोनों के साथ अधिक समय रहते थे। थे और कथा करते थे तो केवल इन दो लोगों के साथ जनरल लोगों से मिलते थे तो केवल हरिनाम गाया करते थे ना जनरल लोगों के साथ लेकिन वीहतम कृष्ण कथा आदि केवल आपने ये दो भक्तों के संग में करते थे ये महाप्रभु का फॉर्मूला था सर्व सामान्य लोगों के बीच क्या करो क्योंकि उनके अंदर इतना श्रद्धा आदि नहीं है कृष्ण के दिव्य को समझने के लिए वो उन्नत धरातल पर स्थित नहीं है तो उनको उन्नत धरातल पर लाने के लिए या उनका श्रद्धा को बढ़ाने के लिए उनके साथ हरे नाम में भाग लेते थे लेकिन कृष्ण कथा था हाँ इन गिने चुने भक्तों के साथ तो फिर ये जो पुण्डरी विद्यानिधि जगन्नाथपुरी में रहने लगे तो वो समय जो ओडन श्रेष्ठी आता है ठंड से ठंड शुरू हो जाती है ना ओडन श्रेष्ठी आता है आ, तो उस समय जगन्नाथ जी को वस्त्र पहनाए जाते हैं तो उन वस्त्रों में ये जब स्वरूप दामोदर और पुंडरिक मिद्या नदी जगन्नाथ टेम्पल में गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने तो उनको नए वस्त्र अर्पित किए जा रहे थे पंडास के द्वारा लेकिन उन वस्त्रों में माड़ लगा हुआ था माड़ होता है ना आ, चावल का पानी जो भी है तो मार लगा हुआ था तो स्वरूप दामदर और पुंडरिक विद्यानिधि दे देख रहे थे तो ये पुंडरिक दूर से कहने लगे हाय हाय ये आप पवित्र है ये जो वस्त्र है और ये जो पंडा लोग हैं जान नहीं पा रहे आप पवित्र जो वस्त्र है इनको पहले धो के सुखा के फिर पहनानी चाहिए सीधा मार लगे हुए वस्त्र पहना रहे हैं थोड़ा सा पंडो के प्रति थोड़ा ना गलत गलत मतलब एक प्रकार से ये भावना अपराध का भावना इनके मन में आया कि ये लोग ठीक से सेवा नहीं करते मंदिर में जगन्नाथ का प्रसाद खाते रहते और अपवित्र वस्त्र पहनाते थे तो फिर ये आ गए अपने मित्र के साथ जब रात को सोए तो पूरा टीम आ गया जगन्नाथ मंदिर से टीम में कौन है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अभी पुंडरिक विद्यानिधि सो रहे थे बलराम जी खड़े थे सुभद्रा महारानी भी खड़ी थी और लेकिन जगन्नाथ जी बैठे थे छाते के ऊपर जाकर किसके? थप्पड़ मारते जा रहे थे और फिर बलराम इतने भी छोड़ दो भगवान ने कहा भगवान ने तो नहीं बोला होगा रासकल प्रभुपाद बोलते तो जरूर कहते रास कल जगन्नाथ जी ने कहा तुम मेरे सेवकों के प्रति अपराध करते हो उनके बारे में गलत धारणा रखते हो उनकी निंदा करते हो तुम्हें मेरे देश में रहने का अधिकार नहीं है तुम जहां से आए हो वहां चले जाओ वापस बंगाल से आए थे उन्होंने का जगन्नाथपुरी में नहीं रहना है तो ये सौरभ दामोदर साथ में सो रहे थे तो इन्हें देखा रात में वो रहे हैं हाँ ये कहने लगे प्रभु मुझे क्षमा करो वही अपराध कर बैठा आपके भक्तों के विरुद्ध तो सौरभ दामोदर जग गए देखा सुबह इनके गाल इतने फूले हुए हैं तो फूल के गाल ऐसे चल रहे थे तो सूरभ दामोदर हाँ, कहते आप बहुत भाग्यशाली हो आपको किसके हाथ के थप्पड़ मिले हैं <laughs> जगन्नाथ जी ने थप्पड़ आपको प्राप्त हुए हैं तो इस प्रकार से पुण्डरिक विद्यानिधि हाँ कृष्ण लीला में वृषभपान महाराज हैं चैतन्य महाप्रभु के लीला में पुनरिक विद्यानिधि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं चैतन्य महापुरु उनको सदैव अपने पिता के दृष्टिकोण से देखते हैं तो अगले आचार्य हैं विष्णुप्रिया ठाकुरानी तो कवि कर्णपुर कहते हैं श्री सनातन मिसरोय पुरा सत्राजिथ नृपा विष्णुप्रिया जगदमाता यत माता यद तो जो द्वारका लीला में कृष्ण लीला में सतराज थे वही चैतन्य लीला में आ, सनातन मिश्र प्रकट हुए और उनकी जो पुत्री है आ, वो विष्णुप्रिया इस द्वारका लीला में चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु की भारिया या पत्नी बनी तो ये जो अष्णुप्रिया है ये भूस्वरूपिनी यद कन्या भूस्वरूपिनी भूस्वरूपी मीन भगवान की तीन शक्तियां हैं श्री शक्ति और लेला शक्ति, तो शक्ति जो संपत्ति और लीलाशक्ति सौंद सौंद आदि है और जो भू शक्ति है वो इस भौतिक जगत का प्राकट्य और इस भौतिक जगत को में उसकी स्थिति को बनाए रखना हा? क्योंकि भगवान तो खुद करते नहीं है कुछ है कि नहीं कौन करता है सारा कौन की शक्ति भगवान की सारी शक्तियां कार्य करती हैं और वो एक है लीला शक्ति तो लीला शक्ति जो लीलाओं का विधान लीलाओं को ऑर्गेनाइज करना ब्रज में या जहां जिन जिन स्थानों में तो उनमें से जो भू शक्ति है वो चैतन्य लीला में विष्णु प्रिया के रूप में प्रकट होती है और भगवान चैतन्य का निमाई का विवाह पहले लक्ष्मी प्रिया से हुआ था लेकिन चैतन्य भागवत में वृंदावन ठाकुर कहते हैं लक्ष्मीप्रिया प्रिया चैतन्य महाप्रभु निमाय जब बंगाल गए बांग्लादेश गए यात्रा के लिए तो उनके विरह में विरह भी सर्प ने दंश किया जिसके कारण लक्ष्मीप्रिया प्रिया अप्रकट हो जाती हैं और फिर आगे चलकर सचि माता सोचती है कि मेरा पुत्र तो अभी युवा है उसके लिए उचित पत्नी होनी चाहिए तो रोज जब ये गंगा स्नान के लिए जाती थी तो एक युवती को देखते थी बड़ी सुशील थी विष्णुप्रिया 15 साल की आयु होंगी उनकी और विष्णुप्रिया जब भी आ, सची माता को देखते थे आते जाते जरूर उनको प्रणाम करती थी उनके चरण छूती थी तो फिर सची माता एक एकदम एक काशी मिश्र जो मैच मेकर होते हैं ना वहां पे मैच मेकर थे काशी मिश्र तो उनको उन्होंने बुलाया और काशीनाथ नाम था उनको बुलाया और कहा कि आप सनातन मिश्र से बात करो निमाय का विवाह अकेले में मैं चाहती हूँ तो फिर बहुत चैतन्य भागवत में एक लंबे अध्याय में वर्णन आया है उनके विवाह का विष्णुप्रिया का और विष्णुप्रिया महाप्रभु का विवाह स्पॉन्सर्ड बाय बुद्धिमंत खान हाँ उस समय बुद्धिमंत खान ने कहा मैं तो कुछ सेवा नहीं कर पाया लेकिन इस बार में सेवा करना चाहता हूँ कि ये जो निमाय पंडित है उनका विवाह का जितना खर्चा है मैं स्पॉन्सर करूंगा और ऐसा विवाह करूंगा जो राजाओं का राजकुमारों का नहीं हुआ देवताओं में किसी का नहीं हुआ ऐसा ऐश्वर्यशाली विवाह करूंगा तो चैतन्य भागवत में आप पढ़ेंगे दो तीन अध्याय केवल विवाह का वर्णन है कैसे गए आते समय क्या क्या हुआ विवाह का वर्णन महाप्रभु का बहुत अद्भुत रूप से विवाह का वर्णन करते वृद्धावन ठाकुर और फिर चैतन्य महाप्रभु विष्णुप्रिया का भी त्याग करते हैं अपनी माता अकेली मा है और युवा पत्नी शादी हुआ था उसको भी त्याग करते वैराग्य संयास ग्रहण करते हैं किसके लिए भौतिक जो बद्ध जीव हैं उनके लिए जब सची माता को विष्णुप्रिया हमेशा सोचती थी कि मेरे जो पति है वो सन्यास लेने वाले हैं कहाँ से न्यूज़ मिली उनको इधर उधर से लोग बोल रहे थे चैतन्य महाप्रभु ने पांच लोगों को बोला था कि मैं सन्यास लेने वाला हूँ बाकीयों को नहीं बोला लेकिन धीरे धीरे न्यूज़ फैल गए फिर एक रात को चैतन्य महाप्रभु निमाए अपने भक्तों को मिलके आते हैं और घर में घुसते हैं सच्ची माता को तो पता था सन्यास ले रहा है मेरा बेटा बहुत दुखी थी विष्णुप्रिया फिर जब उन्होंने सर्व किया और और फिर निमाए जाकर अपने बेड में लेटे हैं तो विष्णु प्रिया जाती है। रोते रो रो रहे थे और पूछ रही थे, आप कि आप बताइए ग्रहण करने वाले है? है? नहीं नहीं किससे सुनती हो आप ये सब अनुचित बातें जब उनका लंबा चर्चा हो रहा था उन्होंने उनके चरणों को अपने गोद में रखा फिर हाथ को लिया सच बोलिए कर, आप सच बोलिए कि आप सन्यास नहीं नहीं मैं सन्यास नहीं लेने वाला हूँ आपको चेतन्य महाप्रुष सो गए इनको नींद नहीं आ रही थी फिर मिड नाइट में फिर से इन्होंने जो भी उठे कहा कि आप फिर से बताइए कि आप संन्यास लेने वाले महाप्रु ने कहा संन्यास लेने वाला हो और फिर बहुत अपना रूप प्रकट किया, बेड पर ही सज विष्णु प्रिया को दिखाया और कहा कि तो तुम मेरे साथ आई हो किस चीज के लिए कृष्ण भावना का वितरण करने के लिए और इस विशेष लीला को मुझे प्रकट करना है सन्यास ग्रहण करके तो उनको कहा कि आप सजैव क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बड़ा लेक्चर दिया व्यासाशन पर नहीं इसमें बेड पर पहला लेक्चर हुआ होगा और इतना लंबा है कई सारे इतनी शिक्षा है भौतिक जगत क्या है भौतिक प्रकृति क्या है भौतिक संबंध क्या है वास्तविक हमारा संबंध किसके साथ है बहुत सारे विषयों को चैतन्य महाप्रभु ने को बताया चैतन्य मंगल में प्राप्त होता है चैतन्य चरितम चैतन्य भागवत में नहीं इसलिए चैतन्य मंगल की खासियत क्या है कई लीलाए जो इन दो ग्रंथों में नहीं है वो उस ग्रंथ में है रोशनदास ठाकुर के द्वारा तो फिर उन्होंने कहा कि सारी चीजें अशाश्वत है सारे संबंध अशाश्वत है लेकिन ये जगत में दो ही चीजें शाश्वत है एक भगवान के भक्त और दूसरा है हरे हरे हरे हरे, हरे हरे हरे हरे। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राम, राम, राम राम, भगवान नाम कि हे विष्णु प्रिया आपको किसी का आश्रय लेना ही है तो इन दो चीजों का आश्रय लो जीवन पर बाकी कोई भी चीजें आश्रय लेने योग्य नहीं है एक है भगवान के जो महान भक्त हैं शुद्ध भक्त हैं और दूसरा है भगवान का जो ये नाम है तो ये उपदेश देकर दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु निकल पड़ते हैं तो आगे चलकर विष्णुप्रिया देवी चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण करने के बाद नवद्वीप में आए थे और चैतन्य महापुरुष संन्यास लेने के बाद कटवा से वो जब शांतिपुर आए अद्वितचार्य के घर में तो सबको मैसेज भेजा नवदेव में कि वो अपने भक्तों को मिलना चाहते हैं संन्यास के बाद सबको बुलाओ लेकिन एक व्यक्ति को मत बुलाओ संन्यास के बाद पत्नी का मुख नहीं देखना होता सन्यासी को वो उसके लिए उचित नहीं है सन्यासी को संन्यास के बाद एक तो अपने पत्नी का मुख नहीं देखना चाहिए यदि वो गृहस्थ जीवन से संनास लेते हैं और दूसरा अपने गाँव नहीं जाना चाहिए कई नियम हैं उसमें से ये दो प्रमुख हैं तो ये मायापुर में नहीं घुसे एक कहा घुसे नवदीप जो कुलिन, कुलिया ग्राम है अभी आप जाते हो नवदीप जो शहर है ना वहा तो वहां पूरा जो नवदीप है मायापुर वहां के सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए चले गए चैतन्य दो बार चैतन्य महाप्रभु गए वहां एक बार तो सन्यास के बाद अवित आचार्य के घर में और दूसरा जब वो वृंदावन जा रहे थे उस समय तो पूरा सिटी खाली हो गया केवल अकेले से ही बची थी विष्णुप्रिया और वो भी आंगन में आकर रो रही थी कि, कि कितना मेरा दुर्भाग्य है कि हर एक हर एक जीव नवदेव का उनका दर्शन कर पा रहा है हाँ लेकिन मैं इतने दुर्भाग्य हूं कि मुझे उससे वंचित होना पड़ा है तो लेकिन विष्णु प्रिया देवी बहुत ये थी, थी। पक्की थी वो रोज चैतन्य महाप्रभु का एक पेंटिंग हुआ करता था उसको सामने रखती करते थे थी, और उसके सामने क्या थी? नाम का उच्चारण करती थी प्रेम विलास ग्रंथ में वर्णन आता है नित्यानंद दास विष्णुप्रिया के बारे में लिखते हैं कि आज तक किसी ने इस प्रकार का व्रत धारण नहीं किया होगा इस प्रकार का विरक्त या तपस्या को प्रकट नहीं किया होगा जो विष्णु प्रिया देवी ने किया था आ, वो भोजन क्या करती थी भोजन क्या केवल रोती रहती थी दिन रात उनके आंखों से आंसुओं उनकी धारा बहते थे और जब माला जब करते थे तो एक साथ दो छोटे छोटे मटके रखते थे। एक और खाली और एक चावल के दाने हैं कई वैष्णव कहते हैं कि एक माला होने के बाद एक दाना निकालकर इसमें डालते थे पूरे दिन रात जितना दाने चावल के इकट्ठा होते थे उसी को कुक करते थे और खाते थे कई ग्रंथों में आता है पढ़ने में कि हर नाम के साथ क्या करते थे एक एक जो राइस का दाना है वो डालते थे तो इस प्रकार से बहुत अगाड़ और उनका भजन था और उनका ये सॉन्ग है भज गौरांगो कहो गौरांगो लह गौरांगी नामरे जय जन गौरांग भजे से अमार पुरान रे तो ऐसे विष्णु प्रिया देवी को श्रीनिवास आचार्य भी मिलते हैं आगे चलकर जीव गोस्वामी भी मिलते हैं जीव गोस्वामी को परीक्षा लेती हैं। तो आचार्य गण कहते हैं कि विष्णुप्रिया देवी को कोई भी नहीं देख पाता था चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के बाद ना सूर्य ना चंद्रमा मनुष्यों की तो बात ही क्या वो बाहर नहीं निकलती थी।, निकलती थी रोज सुबह गंगा स्नान जाती थी ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय होने से पहले अपने रूम में होती थी जब महाप्रभु ने संयास ग्रहण किया उसके बाद सचिव माता और विष्णु देवी की सेवा के लिए बंसी ठाकुर को रखा गया था जो बंसी के अवतार है कृष्ण लीला में जो बंसी है वो चैतन्य लीला में बंसीवन ठाकुर बने महाप्रभु के बाद इनकी सेवा करने लगे सिर्फ एक रात क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इतना अधिक विराह और इतना अधिक प्रीति मेरे लिए और मेरे नाम के लिए विष्णु प्रिया का तो उन्होंने बंसीवदन ठाकुर आंगन में सोया करते थे और ये लोग अंदर सोते थे तो चैतन्य महाप्रवप्न में आए उस दिन एक साथ दोनों के विष्णुप्रिया देवी के भी और बंसीवर्दन ठाकुर के कि जिस नीम वृक्ष के नीचे मैंने सचि माता के स्तन का पान किया है उसी नीम वृक्ष का आप विग्रह बनाओ और उसकी क्या करो पूजा अर्चना करो तो फिर विष्णुप्रिया देवी बंसीवर्दन ठाकुर उठे उन्हें मुझे स्वप्न आया अंदर से कौन बोल रही थी विष्णुप्रिया देवी भी कह कहती कि मुझे भी और एक एक स्वप्न था सेम बंसीवर्दन ठाकुर ने नीम ट्री जो था उसकी एक शाखा को तोड़कर उससे विग्रह बनाए और उनका हम आज दर्शन करते हैं धामेश्वर महाप्रभु हाँ जो पहले विग्रह हैं एक प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के और जिनकी सेवा विष्णुप्रिया देवी करती थी और आज भी हमें दर्शन के लिए प्राप्त होते हैं विष्णुप्रिया देवी ठाकुरानी ठाकुर और अगले आचार्य हैं रघुनंदन ठाकुर तो रघुनंदन ठाकुर मुकुंद सरकार के पुत्र थे उनके चाचा का नाम था नरहरी सरकार उनका परिवार इतना शुद्ध भक्त था उनके पिताजी शुद्ध भक्त थे हा? मुकुंद सरकार इतना अधिक प्रेम कृष्ण के लिए था चैतन्य महाप्रु के वह वन पार्षद थे उनका ये पुत्र था रघुनंदन तो रघुनंदन पांच छ साल के थे तो उनके घर के जो विग्रह हैं जैसे कहते हैं ना कुल देवता गांव में आप जाओगे तो गांव में पता नहीं कितने कितने कुल देवता होते है, है ना? बिल्कुल और वो भी चांदी से बनाते हैं ऐसे कई होते हैं मैंने तो अपने पेरेंट्स को कहा कि एक ही कुल देवता रखो कौन है राधा कृष्ण या राधा माधव तो बाकी कुल देवता की आवश्यकता नहीं है तो इनके कुल देवता गोपीनाथ थे राधा गोपीनाथ तो मुकुंद सरकार राजा के यहाँ डॉक्टर थे राज राजवे थे तो मुकुंद सरकार को राजा के वहां जाना था ट्रीटमेंट के लिए तो फिर रघुनंदन की माँ को कहा कि हे रघुनंदन की माँ हाँ आज क्या करो भोग लगाओ रघुनंदन के द्वारा तो ये गांव है श्रीखंड बंगाल में कटवा के पास है तो श्रीखंड में वो गांव बहुत सुंदर है आज भी आप जाते हो तो आपके हृदय को आकर्षित करने वाला है बहुत सिंपल विलेज है सबके घर मिट्टी से बने हैं और उसमें सुंदर वो है श्रीखंड में मंदिर है गोपीनाथ का और ये जब गए लड्डू का भोग लगाने के लिए उस लीला को आप सुनते हैं जब उन्होंने लगाया अभी इनको तो कोई मंत्र तंत्र तो आता नहीं था भगवान को कहते भगवान खा लो। अभी भोग लगाना का मतलब बच्चे को क्या पता भगवान अपने आपन से खाते हैं और प्लेट भरी रहती हैं हाँ तो उन्होंने रखा और कहा गोपीनाथ इस, इस लड्डू को स्वीकार करो लंबा समय हो गया गोपीनाथ को लड्डू एज इट इज पड़े थे यथारो फिर उन्होंने कहा कि मैं बच्चा हूं इसलिए आप बच्चों के हाथ से नहीं खाते हो बड़ों के हाथ से खाते हो हाँ तो बड़ा रिक्वेस्ट किया तो गोपीनाथ ने फाइनली स्वीकार किया लड्डू को खा लिया पूरा लड्डू खा लिया और फिर इनके पिताजी आके देखते बाद में हाँ रघुनंदन की माँ कहाँ है लड्डू प्रसाद कहाँ है ये तो रघुनंदन कहता है कि आज गोपीनाथ ने खा लिए कुछ लाए नहीं हमारे लिए फिर आ, फिर ये दे फिर देखने या फिर से लगाओ तो भोग लगाने के लिए भेजते हैं लड्डूस तो ये देखते हैं हाँ छेद से देखते हैं कि क्या सही में गोपीनाथ लड्डू खा रहे हैं और आज भी आप जाओगे उस डेटिस का दर्शन करने के लिए मायापुर जब मैं जाता हूँ तो वहाँ जाता हूँ कई बार गया हूँ तो छोटे से बिगड़े हैं गोपीनाथ के लेकिन उनके हाथ में लड्डू हैं पता नहीं अद्भुत है के वगैरह छोटे से है वो पुजारी बहुत सारे विग्रह स्थान ही इतना अच्छा है कि आपका हृदय आप छोड़ के आओगे जब हम गए तो उन्होंने हमें बहुत महाप्रसाद खिलाया सिंपल सा विलेज है और पुजारी ने उस गोपीनाथ को उठा के लाया दरवाजे में हमने वो लड्डू देखना है हाथ में जो उनके तो पूरा डिटेल्स को उठा के ले आया बहुत बहुत नज़दीक से उनको देखा उनको बहुत और और इनको टोपी कुछ कुछ पहना था अभी भी मुझे याद है फिर वो स्वीकार करते हैं तो रघुनंदन बचपन से से ही मान भक्त हुए थे इस प्रकार तो एक दिन क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो इनके पिताजी उनको मिलने के लिए गए चैतन्य महाप्रभु को मुकुंद और उनके चाचा नरहरि सरकार तो रघुनंदन ने दीक्षा ली थी नरहरि सरकार से जब गए मिलने चैतन्य महाप्रभु से तो उन्होंने रघुनंदन उन्हों, भी साथ था तो उन्होंने पूछा चैतन्य महाप्रभु ने कि आप पिता हो या ये पिता है हाँ कौन है इसमें से पिता पिता और पुत्र तो रघुनंदन के पिता कहते कि मैं पुत्र हूं यह मेरा पिता है क्योंकि यह कृष्ण भक्ति में क्या है उन्नत है। ये हमें कृष्ण भक्ति देता है इसलिए चैतन्य महाप्रु ने जान तो चैतन्य महाप्रु ने तीनों को तीन सेवा दे दी रघुनंदन मुकुंद नरहरि तो रघुनंदन को कहा डेटी वारशिप करते रहो और मुकुंदो का लाइव मेंबरशिप प्रोग्राम करो और जो नरहरि सरकार थे उनको कहा कि डिवोटी केयर करो प्रभु ने उस लोग के तात्पर्य में लिखा इसी चीज को हम अपने संस्था में अप्लाई करते हैं रघुनंदन डे टी सारे सेवाएं संभालता था मुकुंद सरकार राजा के या नौकरी करके मंदिर चलाने के लिए धन लाते थे और जो नारायणी सरकार है वो डिबोटी का केयर आदि करना शिक्षा देना वो काम करते थे तो इस प्रकार से प्रभार हम भी अपने संस्था में इनके कार्यकलापों को अप्लाई करते हैं तो इस प्रकार से रघुनंदन ठाकुर का चरित्र है रघुनंदन ठाकुर के आगे के आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी तो उनके बारे में तो आप परिचित हैं रघुनाथ दास गोस्वामी छह गोस्वामी में से एक है और जो गोवर्धन मजुमदार के पुत्र थे हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार इन दोनों के एक में एक प्रकार से पुत्र थे बहुत धनाढ़ परिवार में उनका जन्म हुआ था बचपन में ही उनको सबसे पहले एसोसिएशन प्राप्त हुआ था हरिदास ठाकुर का हरिदास ठाकुर जब आए बाद वो यहाँ आए थे हरिदास ठाकुर और गोवर्धन मजुमदार के यहाँ जहा रघुनाथ दस गुस्वामी छोटे से बालक थे तब उन बहुत आकृष्ट हो गए हरिदास ठाकुर के प्रति उनको बहुत अटैचमेंट हो गया हरिदास ठाकुर से तो हरिदास ठाकुर से वो सुनते थे हरि नाम का उच्चारण करते थे हरिदास बार जब चैतन्य महापुरुष संन्यास लेकर कटवा से, ले से शांतिपुर आए थे अद्वैत आचार्य के घर में तो वो छोटे से ही थे तो पिताजी से परमिशन लेके चले गए अद्वैत आचार्य के वहां और वहां उनको मिले महाप्रुष से तो फिर पहले मुलाकात से उनको इतना आकर्षण हो गया कि ऐसे लगता था कि अभी घर छोड़ के जाना है बहुत हो गया उनके फिर आए घर में तो भागते थे कि मैं चला महाप्रभु के पास ही जाके रहना है मुझे घर में नहीं रहना मन नहीं लग रहा है मेरा तो उनके पिता ने 11 सिक्योरिटी गार्ड रखे कितने 11 सिक्योरिटी गार्ड उनका ध्यान रखते थे उनकी माँ ने कहा कि ये भागते रहता है इसके हाथ पांव में चैन डाल दो चेन, लोहे की इससे भी डाली है। काम बंधा ठीक से नहीं करते तो माता पिता की शादी कर दो ठिकाने में आ जाएगा है कि ना अपने आप ठिकाने में आ जाता है तो उनकी माँ ने तो कहा कि इसको श्रृंखलाओं से बांधो चैन से बांधो लेकिन पिता कहते हैं ये ये लोहे की चैन की क्या बात करती हो? कि ये जो रघुनाथ है इस, इसको तो मैंने बहुत बड़ी बडी चैन से बांधा है इंद्र सम्वर्य श्री अपसरा सम दो चैन बहुत स्ट्रॉन्ग है क्या ऐश्वर्य कहते कि इंद्र के समान इसके पास ऐश्वर्य है और इसकी पत्नी इतनी सुंदर है अपसराओं के समान सुंदर है कहते साई जगत में ये दो चीजें हरे को बांध के रखती है घर में लेकिन ये दो चीजें इसको बांध नहीं पा रही हैं क्यों चैतन्य बातुल जारे कि जो चैतन्य महाप्रभु के लिए जो पागल हो गया है उसके लिए इस संसार की कोई भी चीज बांध नहीं पाएगी तो ये आकर्षक था प्रगाढ़ रघुनाथ दास गोस्वामी का जिसके कारण भौतिक संसार की चीजें उनको बांध नहीं पाई फिर रघुनाथ दास गोस्वामी का बहुत वर्णन चैतन्य चरित अमृत में मंगल आरती लेट हो रही है तो इन्होंने कहा मैं जाता हूं पुजारी को लाने के लिए सुबह देखा गार्ड सो रहे हैं। सुभी सुभी का समय है तो पुजारी को लाने के लिए क्या गए गए नहीं पुजारी के पास भाग गए कहा भाग गए सीधा जगन्नाथपुरी सात दिन लगे उनको जगन्नाथपुरी दौड़ रहे थे गए गए तो महाप्रभु महाप्रभु के चरणों में जगन्नाथपुरी स्वरूपेर रघु इनको क्या क्या महाप्रभु ने कहा कि ये तुम्हारे इस भक्त के अंदर सेवा करनी है किन अंदर स्वरूप दामोदर के पास महाप्रभु अपने अंदर सीधा किसी को नहीं रखते थे इस के सेवा तो दामादर के में और, फिर और वो देखते थे कोई भी पुजारी आता था पंडा वगैरह उनको कुछ राइस देता था उसे में अपना जीवन निर्वाह करते थे महाप्रभु के अच्छा है फिर कभी कभी महाप्रभु पूछते कि क्या अभी क्या कर रहे हैं वो रघुनाथ सौरभ दामोदर कहते अभी वहां भी खड़ा नहीं रहता जहा कभी भंडारा कोई बांटता है प्रसाद उसी से पाके उसी से अपना काम चलाता है और भजन करता है तो महाप्रभु ने कहा वो खड़ा रह के भोजन प्राप्त करना अच्छा नहीं है वो वेश्या के समान है कि अभी कोई पंडित जी आएगा कुछ राइस देगा कुछ देगा ना महाप्रभु ने उससे बढ़कर यह है फिर देखा बाद में महाप्रभु ने पूछा कि अभी क्या हो रहा है कहते अभी तो और अधिक विरक्ति आ गई है जो जगन्नाथ प्रसाद सड़ जाता है गाय भी नहीं खा सकती जो फेंका जाता है चावलों को इकट्ठा करते हैं और उनको धो के सुखाते हैं और फिर उसको लाके थोड़ा सा नमक डाल के खाते हैं। महाप्रभु ने कहा अच्छा मैं जाना चाहता हूं उसको मिलने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु गए और ये सारा खा ही रहे थे जगन्नाथ ने कहा इतना स्वादिष्ट व्यंजन तुम अकेले खा रहे हो मुझे बिना दिए महाप्रभु महाप्रभु महाप्रभु ने ने जबरदस्ती अपना हाथ डाला खाने के लिए ने खाया। तो इस प्रकार से महाप्रभु इस से उनके वैराग्य बहुत अधिक प्रसन्न रघुनाथ दास को चैतन्य महाप्रभु ने अपना गोवर्धन शिला गुंजामाला आदि दिया था जिनको उन्होंने सेवा किया और फिर बाद में जब देखा कि स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु सब अप्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का क्या लाभ जगन्नाथपुरी में नहीं रहना है मुझे अभी मैं गोवर्धन के ऊपर तो चढ़ते थे और ऊपर से जंप लगा के अपने शरीर को त्यागते थे यह बहुत होता था तो रघुनाथ दास में जगन्नाथपुरी से निकले कहा कि अभी जाके मुझे गोर्धन के ऊपर से कूद लगाकर अपने शरीर को त्यागना है क्योंकि ऐसे विरह में होने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो बड़े भाई के समान उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया और कहा कि देखो आप ही चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने के लिए योग्य है और आप ही चैतन्य महाप्रभु की जो जगन्नाथपुरी की लीला है उनको जानते हो कोई नहीं जानता तो आप कृपा करो आप गोवर्धन के ऊपर चढ़ो मत खूद मत लगाओ राधा कुंड में जाकर रहो और वहाँ रोज आप चैतन्य महापुरुष की लीला सुनाओ तो रघुनाथ जो समय वहाँ रहे उस समय तो छोटा सा पौट था मिट्टी का राधा कुंड जैसे पत्थरों से बना हुआ नहीं था वो वहाँ रहने लगे और फिर रोज उनका नियम था आ, एक हज़ार दंडवत करते थे वैष्णवों को हाँ और एक हजार विग्रह को करते थे और फिर तीन घंटा रोज चैतन्य महाप्रभु के बारे में लेक्चर देते थे जिनको सुनने के लिए कृष्णदास कविराज सबसे आगे बैठते थे इस प्रकार से रघुनाथ गोस्वामी का जीवन है और उनके बारे में बहुत सारी लीलाएँ आती हैं चैतन्य श्री आदि ग्रंथों में और उन्होंने ही राधा को उनका पुनर्उ्दार किया है तो ऐसे इन महान आचार्यों का वर्णन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के दिन हम सुनना उनका स्मरण करना इन आचार्यों का हम केवल स्मरण भी कर लेते हैं तो हम बहुत अधिक हृदय में पवित्रता अनुभव करते हैं तो आज के दिन इन वैष्णव आचार्यों का स्मरण करें उनकी चर्चा करें उनके बारे में पढ़ें उनको प्रार्थना करें आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिल सकता है और आज भी बसंत पंचमी भी हैं आज आज आप मायापुर में राधा माधव अष्ट सखी को पीले वस्त्र पहनाए है जाते हैं पूरा पीला पीला पीला सब वसंत पंचमी से भगवान की कई लीलाएँ शुरू होती हैं वसंत इस ऋतु में वसंत पंचमी के दिन भी रासक्रीड़ा आदि और आज शायद वहाँ फ्लावर अभिषेक हो सकता है मुझे याद नहीं मायापुर में वसंत पंचमी के दिन ही तो इस प्रकार से आज फेस्टिवल है है कि नहीं तो इस फेस्टिवल में भाग ले हम और फेस्टिवल क्या है श्रवणम कीर्तनम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे